भाइयों और बहनों कल मैंने तो कुछ लिख ही डाला था वो आपको पढ़ाया गया था लेकिन उसमें मैंने किसी पर इजाम तो नहीं रखा लेकिन जो मैंने सुन ली वो बात आप लोगों को सुना दी और बताया कि अगर वो बात सही है तो बहुत बुरी बात है और उसमें मेरा हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे नाम से ही वो काम किया जाता है ऐसा बताया गया कि बंगाल का हिस्सा नहीं होना चाहिए और बंगाल एक होना चाहिए बहुत अच्छा है वो किसको पसंद नहीं आएगा लेकिन किसी न किसी तरह से बंगाल को एक रखना वो तो हो नहीं सकता है, से हरे, से रिश्वत से वो करे, वो तो बड़ा बड़ा गजब हो गया वो तो हम कबूल कर नहीं सकते हैं तो मैंने बताया कि ये चीज़ है तो तो अच्छी नहीं है लेकिन हम है ना हमारे लोग आज ऐसे वहमों से भरे तो कई लोगों के दिल में ऐसा आ गया था हाँ ऐसा कहते हैं तो ये कैसे बन सकता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो पीछे किसको किसको तो किसी को पीछे वो टोपी पहनने की तो बात नहीं आ रही जो टोपी पहनता चाहते हैं वो पहन लें बाकी जिसने कोई उस टोपी के लायक ही नहीं है टोपी पहनना ही नहीं चाहते हैं तो उसको कौन पहना सकता है अगर किसी में बंगाल में ऐसा किया ही नहीं है ख्वा हो ख मुसलमान मेरे पास तो है ना ठाम सब बरा है लेकिन वो तो मैं देना नहीं चाहता था अभी भी, भी मैं देना नहीं चाहता और मैं दून कैसे वो क्या मान लिया कि वो जो मुझको ख़बर देने वाले हैं वो झूठ साबित हों तो उसको सजा में क्या कर सकता हूँ एक मुश्किन आदमी उसके पास सजा करने का कुछ साधन तो होना चाहिए मेरे पास तो है और जानबूझ कर फेंक दिए तो मैं किसको सजा कर सकता हूँ अगर मुझको जो खबर दी वो झूठ साबित होते हैं और जो लोगों के बारे में खबर दी वो झूठ साबित होते हैं मानी उन्होंने ऐसा कुकर्म किया है तो उसको मैं क्या सजा दे सकता हूँ मेरे पास तो कोई सजा देने का है ही नहीं मेरे पास तो एक चीज़ पड़ी है वो आपके पास भी है और वो तो एक बुलंद सजा है अगर उसको सजा माने तो वो क्या चीज़ है के जिसको अंग्रेजी में तो कहते हैं पब्लिक ओपिनियन हम कहते हैं लोकमत लोकमत में जो शक्ति भरी है वो हम पहचान नहीं सकते हैं इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी शब्द दिया तो अंग्रेजी शब्द में तो बहुत उसमें तो शक्ति आ गई है कि पब्लिक ओपिनियन उसके सामने कोई बादशाह है वो भी काम कर सकता है अंग्रेज अंग्र, इंग्लैंड का तो बादशाह है ना लेकिन आपको जानना चाहिए तो वो पब्लिक ओपिनियन के सामने वो बादशाह कुछ नहीं कर सकता है हमारे सर साहब साहेब हैं उन्होंने तो बड़ी लड़ाई लड़ और लड़ाई में जीत भी पाई बड़ा बड़ा कबीला का है वो और अभी तो मेरे लिए सब बुरा हो गया है उसकी बहादुरी में तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है उसकी उसकी शक्ति उसकी बोलने की शक्ति वो उसकी पढ़ाई बड़ा विद्वान आदमी है मेरी लिए थोड़ा है कि अनजान आदमी लेकिन उनकी नहीं चलती है क्यों नहीं चलती है क्योंकि वहाँ पब्लिक ओपिनियन लोकमत जागृत है इतना बड़ा काम जिसने किया है अब तो उनके नहीं चल सकती है ना चले तो भी ऐसा कहना के बस अभी तो ख़त्म हो गया ख़त्म कोई होते ही नहीं इसमें शक्ति भरी है वो ख़त्म थोड़े होते हैं लेकिन ऐसा कहा तो जा सकता है आज हमारे पास ऐसा नहीं है आज तो मेरे जैसा आदमा निक आदमी निकम्मा महात्मा भी बन सकता है और पीछे आप हटाने की चेष्टा ना करें मैं कुकर्म करूं कुछ भी किया लेकिन वो तो महात्मा है ना तो बस सब कुछ कर सकता है क्यों कर सकता है अगर हमारा लोकमत जागृत है और लोकमत हमेशा बोल सकता है तो वो मेरा कहना नहीं है वो तो टॉल वो मर गया और वो तो बहुत बुरा था तब मरा और वो तो बड़ा लड़ाई तो करने वाला था लड़ाई में से उसने सोचा कि वो तो लड़ाई करने से तो कुछ निपटता ही नहीं है काम और संसार को अगर आगे बढ़ना है तो लड़ाई तो छोड़ना चाहिए लड़ाई छोड़ना तो मुझे क्या करूँ वो उसने बताया अहिंसा का काम वो मेरे जैसा आदमी वो कर रहा है वो उसने तो किया तो बहुत लेकिन पूरा पूरा तो वो तो नहीं कर सका तो पूरा न कर सके उससे क्या है उससे कोई उसके दिलों में फर्क हो गया ऐसा तो नहीं है वो कहता है कि सबसे अला दर्जे का की शक्ति है वो तो पब्लिक ओपिनियन है वो पब्लिक ओपिनियन वो लोकमत जब तक लोगों में सच्ची बहादुरी नहीं आई सच्ची अहिंसा पे डाली हो सच पे डाली हुआ है तब तक तो वो लोकमत बनता नहीं है बनता के तो पीछे क्या क्या बनता है हमारे जैसे किसी ने डराया छोड़ वो नहीं कर सकते किसी ने हमको शर्माया तो छोड़ दो नहीं कर सकते ऐसे हम आज पड़े हैं उनके हाथ में अभी पंद्रह अगस्त के पहले या तो पंद्रह अगस्त को करीब करीब सब सच्चा आ जाते हैं उसका नाम तो डोमिनियन स्टेटस है वो कहें कि वो तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई लेकिन बड़ी बात नहीं कही ऐसा कह के, के उसको फेंक तो नहीं सकते हैं वो तो हमारे हमने एक मुकम्मल आज़ादी की बात की और वो मंत्र को हमने हमने पकड़ लिया इसलिए आज हमको ऐसा लगता है कि नहीं वो डोमिन स्टेटस हमें नहीं चाहिए और इसने इन दिनों में थोड़े महीनों के लिए जब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपना इजहार नहीं करती है तब तक वो डोम स्टेटस चलती है वो भी हमको चुटती है और चुटती है वो एक तरह से मुझको अच्छा भी लगता है हाँ लोग ऐसे हो तो गए हैं और दूसरी तरह से बुरा भी लगता है कि लोगों में इतनी समझ क्यों नहीं है कि डोमिन स्टेटस वो तो एक अदना चीज़ है लेकिन अदना चीज होते हुए भी बहुत भारी आज उनको वो जून दूसरे में, दूसरे वर्ष में जून तीस को जाना उसके बदले दे देंटस दे दें दे दे तो बैसे ओपन मुकम्मल आशा पा नहीं सकते हैं ऐसा थोड़ा है वो तो उसमें आज तो भरा है उनका जो जिसका नाम स्टेचू ऑफ वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं उसमें वो भरा है आज तो हमारे लिए भी वो है तो उसमें तो ऐसा है कि जब हम निकलना चाहते हैं तब निकल सकते हैं लेकिन हम ही पागल बन जाएँ हम ही कहें कि नहीं हम तो जमीन से रखेंगे तो उसमें क्या हम गाली देंगे अंग्रेजों को मैं तो नहीं दूँगा गाली उनको देना वो तो बुस ली भी है अगर हम बहादुर हैं तकड़े हैं तो हमारे पास से कौन छीन सकता है लेकिन आज उनको जाना है और जाना चाहिए तो जाना चाहिए उसके लिए वो तरीका निकलना है तो कि था था आपको कि अगर लोकमत जागृत रहता है तो सब कुछ अच्छा ही बन था। तो यहाँ भी मैंने बात तो कर ली लोकमत अगर जागृत है तो किसी को उसमें नुकसानी पहुंच नहीं सकता है कैसे कि जिन आदमियों ने मुझको खबर दी कैसे भी हो लेकिन लोकमत उनको उड़ा दिए जब लोकमत समझे कि किसी ने रिश्वत नहीं खाई है किसी ने कुछ बुरा नहीं किया है और बुरा भी क्या करना था उन लोगों ने तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने तय कर लिया है कि नहीं वो वो हमारे हमारे एक बंगाल नहीं चाहिए उसने टेक कर लिया तो पिछले रिश्वत कौन खाएगा कौन देगा और पीछे काफ़ी तादाद में हिंदुओं ने टेक कर लिया है तो एक छोटी सी जमात पड़ी है वो कौन किस तरह से किस को रिश्वत लेकिन हम तो ऐसे बने तो भी ही, हम क्योंकि जाहिर बड़े हैं गुलाम रहे हैं और हमारी में गंदी चीशें भी बनती आई है तो ऐसा होते हुए भी रिश्वत हो सकती है तो सब बन सकता है तो मैंने तो एक लोगों को सारा बंगाल को सावधान कर दिया और बंगाल के मार्फट से सारा हिंदुस्तान को के दो बट्स में एक तो गांधी कभी मेरे काम में शर्कत दे नहीं सकता है कुछ भी हो और जब वो देता है तब उसको काट लगना चाहिए वो तो बिल्कुल निकम आदमी है महात्मा हो तो अपने घर का महात्मा हमारा महात्मा वो नहीं रह सकता है ये मैं आपको चीज चीख कर कहूँगा जैसे मेरा लड़का है मेरी लड़की है मेरी बेटी है मेरी बहन है मेरी पत्नी है किसी को मैं छोड़ नहीं सकता और न मेरा इतिहास कोई जाने तो कह भी सकते हैं कि मैंने उनको किसी को छोड़ा नहीं तो मेरे तो तो सब भाई हैं सब बहन है सब बेटियाँ हैं सब माई हैं उनको वैसा समझकर मैं ये कह दूँ कि कोई हमारे में ऐसा बदमाश है तो ये बदमाशी नहीं करनी चाहिए उसमें कौन अपने सर शर्त और लेगा और कहें कि हाँ तब तो मैं तो तो गुनगा ऐसा बुनाई नहीं चाहिए तो एक तो मैं आपको वो बात कर लेना चाहता था और उस उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता तो था, था कि लोकमत को जागृत रहना चाहिए तब पीछे ऐसा नहीं हो सकता है अधिक बात होती है और मैं तो मैं तो छोटा लड़का था तब से वही बात आज तक चलती आई है उसके मन में हो गया कि करीब 60 वर्ष की बातों हुई तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और हाई स्कूल में हाँ हाई स्कूल तक तो पहुंच गया था लेकिन उसमें कोई चीज़ है क्या आज हाई स्कूल की कोई कीमत भी है मेरे सामान में भी कम थी लेकिन थोड़ी थी कीमत अच्छा स्कूल में लड़का गया है लेकिन लड़का हाई स्कूल में गया उससे क्या लेकिन वो सुनता था क्या कि कोई किसी की दिब्बत ही करते कि देखो वो तो कोई बेचारा हेड मास्टर है तो हेड मास्टर के वो लड़के लड़के वो जाने भी क्या वो ऐसा कह देखो वो हेड मास्टर है वो नापाक है फुलाना है वो तो ये करता है वो सब मुझको मेरे कानून से सुनना पड़ता था मुझको उस उस वक़्त कहाँ जितनी अक्ल मैं आज रखता हूँ इतनी ठीक तुम्हें तो भी ऐसा है कि हाँ ये आदमी कहते हैं मेरे मेरे हाई स्कूल में पढ़ने वाले और तकली जानकार आदमी में तो अनजान बेवकूफ़ लड़का एक रहा वो क्या जान सकता था तो जानकार जो माने कोई तो बड़े बड़े लड़के भी होते हैं ना तो वो लोग इस के के तुमको तो पता नहीं है तो, तो एक बच्चा आया है हम तो बड़े हो गए हैं तजर्बाकार है हम तो बहुत पढ़ लेते हैं तो मैं भी ऐसा मान लूँगा कि हाँ ऐसा होगा बाद में उसको पता चला कि वो सब निकम्मे बात जिन लोगों के लिए कहते थे कि नापाक है वो नापाक नहीं थे आज भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े हाथ में शुद्ध हाथ माने उसके लिए भी कोई ऐसे आदमी आ जाते हैं जिसको कह भी नहीं सकते हैं कि वो कोई झूठ बोलने वाले हैं लेकिन मैं आपको बनी हुई बात नहीं कहता आपको तो उसको सुना जाता है कि वो आदमी है बड़ा तो है लेकिन कहाँ का बड़ा है ठीक क्या उसे उतना है तो वो तो नापाता की क्या चार नापाती की है वो तो आपको सुनाने की जरूरत तो तो होनी नहीं चाहिए लेकिन ये तो वो रंगियों में घूमता है फिरता है इसी बात करना किसी शरीफ आदमी जो माना जाता है उसके लिए वो कोई अच्छी बात है लेकिन कहीं मेरे लिए कहो तो कोई कहीं करे वो तो गांधी समझ लिया तो रंगियों में है तो क्या मैं उससे उससे बोलूँ या तो मैं कहूँ कि अब तुमने ऐसी बात क्यों कह मैं तो बेफिक्रूँ तो तो तो करूँगा कर तो इस तरह से कोई मुझको रंडी बाज कहेगा इसलिए मैं रंडी बाज थोड़े बन सकता हूं अगर मैं रंडी बाज हूँ तो सब उनको कहेंगे बड़ा पाक महात्मा है इसलिए मैं कोई पाक थोड़ा बन सकता हूं मेरा दिल तो हंसे का रहा हो कैसे मूर्ख आदमी है सारी दुनिया और समझती नहीं है और मैं तो बस ये शराब में रंडी में सब जगह पर पढ़ाऊँ इस तरह से ये ले लेता हूँ इस तरह से वो ले लेता हूँ सब मैं करूं तो आप तो समझ सकते हैं क्या ऐसा मैं हूं तब तो वो जो मैंने लिखा वो तो ठीक ही है लेकिन मैं तो उसमें तो मैं सिर्फ ना किसा आदमी बन जाऊंगा अगर नहीं है तो मुझको वो तो नहीं सकता है लेकिन हम ऐसे पढ़े हैं और ऐसी बातें बहुत हमारे लिए चलती है और तो मैंने आज बात हुई तो मैंने आपको सुना दिया इस तरह से हम पढ़े हैं वो हमारे में होना नहीं चाहिए और ऐसी गिब्ब करना किसी की कि वो आदमी ऐसा है वो वो देश भाव बताता है वो बुजदीली बताता है वो हल्का पन बताता है लेकिन आज हम तो हम तो, तो आजाद हिंदुस्तान बनना चाहते हैं तो हमारे ये चीज़ों को निकाल लेना चाहिए अपने विषय और किसी की गिब्बट करना ही नहीं किसी का बुरा कहना नहीं बुरा कहना तो अपना हम का और दूसरे जो बड़े हैं उसका तो भला ही देखे जो भला है वो भला ही दिखेगा जो बुरा है वो भलाई है उसमें भी बुराई देखने वाला है तो मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि तो अगर हम आजाद बनना चाहते हैं तो किसी की बुराई होगी तो बुराई तो भगवान देख लेगा उसका हमारे क्या देखना है लेकिन उसकी भलाई है उस भलाई को, को हम उसका सिंचन करें उसका उसका उसकी नकल करें और अपना काम को हम आगे बढ़ाते जाएं ये चीज़ हम जो बड़े काम में पड़े हैं उसमें भी पड़े हैं अभी है, हिंदुस्तान का का हिस्सा तो हो गया ऐसा ही हमारे मान के चलना है अभी तो उसमें कुछ करने का तो बाकी देता है भगवान को कुछ दूसरा चाहता है तो करें लेकिन मैंने तो देश मान लिया है कि हिंदुस्तान का दो कपड़ा तो हो अच्छा हिंदुस्तान का टुकड़ा हो गया आप लोग मेरे जैसे हे समा मान लेता हूँ तो आपको वो अच्छा नहीं लगता कि टुकड़ा क्यों चाहिए अच्छा टुकड़ा हमारा हो वो अच्छा है लेकिन हिंदुस्तान का टुकड़ा क्या हम जिंदा पड़े हैं लेकिन हम क्या करें कांग्रेस ने कबूल कर लिया कांग्रेस मजबूर हो गई तो अच्छा वो अगर वो हो गए तो पीछे हम हम जी हाँ चाहे उसकी क्लियर जो बढ़ गई है उसका हम देश न करें लेकिन एक चीज़ को तो हम समझ सकते हैं ना कि ये टुकड़ा हो गया मजबूरन कांग्रेस ने कबूल कर लिया लेकिन हमारा दिल क्या कहता है उसको तो सोचो तो मैं तो लोगों से कह रहा हूँ आज भी मेरे पास भाई लोग आते थे तो मैं उनको कहता था कि आप क्यों उसके उसके लिए रंजीला होता है खुश रहें तो भी तो उसे पूछा खुश कैसे रहें तो तो वो तो टुकड़ा तो हो ही गया भी तो हो जाएगा दो चार रोज में या तो दस बीस दिन में तो पीछे तो क्या तुमने तो कहा कि इसका मतलब ये है क्या कि हमारा हमारा दिल है वो भी जुड़ा हो गया अगर हमारा दिल जुड़ा हो गया है तो उसका नतीजा क्या आता है वो तो आप देखने लेंगे तो भी खूबी बात है कि जो चीज जिना साहेब शेख चीख पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो नेशन हैं एक एक लोग नहीं है हम दो करें मैंने तो कभी नहीं माना मैं तो आज भी नहीं मानता और मुझको कोई रोक सकते हैं क्या कि वो कांग्रेस ने कर लिया सब कुछ कांग्रेस को मानती है कि हम दो नेशन है इसलिए कर लिया लेकिन मान लिया कि कांग्रेस मान ले, आप लोग सब मान लिया इसलिए कोई मुझको आप मजबूर करने वाले कि मैं मानू कि हाँ बोलो हिंदुस्तान दो नेशन मैं कहूँगा तब आ, आप माने मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान एक निशन और मैं उसका सबक भी दे दूँ कह रहे हो मेरे भाई थे मेरा बाप था वो तो ऐसा था मेरा बाप नहीं तो बाप का बाप वो सब हम एक साथ हैं अगर एक मजहब को बदल दिया इसलिए दो निशान बन गए वो कहाँ की बात है तो मुझको अभी दूसरा तो करने का नहीं रहता है लेकिन उसी चीज़ पर मैं आज भी कायम तो रहूँ तब मैं कहूँगा कि तब पीछे वो जैसा वो सिद्ध नहीं कर सकूँगी कहीं कि दो नेशन बने देखो हम हमारे हाथ में पंजाब आ गया है कि नहीं हमारे हाथ में हाथ में सिंध आ गया है कि नहीं अगर फ्रंटियर को जाना है तो जाए फ्रंटियर बलूचिस्तान को जाना है तो बलोच जाए आज तो नहीं है आज तो क्या होगा उसका कोई उसको पता ही नहीं कहीं देखो बंगाल आधा से ही लेकिन बंगाल तो हमारा ही है ना वो तो पाकिस्तान है तो इसलिए हम तो बन गए तो मैं कि क्या ऐसा हो हो या तो हम हम तर के मारे शर्म के मारे किसी कारण से कर लिया लेकिन मैं तो उसको कबूल करने के लिए तैयार है मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो पाकिस्तान का भी हूँ हिंदुस्तान का भी हूँ जैसे मैं तो कह सकता हूँ कि मैं अवश्य मुंबई का हूँ मुंबई में गुजरात है उसका हूँ गुजरात में काठियावाड़ है उसका हूँ और काठियावाड़ में एक छोटा सा छोटी सी देहात का हो पोरबंदर उसमें पैदा हुआ तो वहाँ का भी हूँ लेकिन चूं के पोरबंदर का हूँ इसलिए मैं तो सारा हिंदुस्तान का हूँ मेरे पास से वो वो हक कौन छीन सकता है अगर कब अगर मैं मेरा फर्ज को अदा करता हूँ मैं समझता हूँ कि पंजाब भी मेरा है मुझको तो यही करें ना कि पंजाब में गया होगा जाओ तुम तुम नहीं आ सकते तुम तो दूसरी प्रजा के हैं तो मुझको मार डालेंगे यही करें वो तो कहते ही ना ना बड़ी खूबी से कहा है वो मैं क्यों कि वो सब भरे भी करता है करता है मैं आपको तो वो सुनकर शाहिन शाह पाकिस्तान तो उन्होंने कह दिया शाहिन शाह पाकिस्तान वो मट कहो वो मैं शाहिन शाह किसी का पाकिस्तान को जो उसमें रहते हैं जो मानते हैं उसका पाकिस्तान है उसमें कौन सी बड़ी बात है और पीछे वो ये कहते हैं कि हमारे तो बताना होगा कि जो जो माइनॉरिटी है उसका पाकिस्तान नहीं है मेजॉरिटी का ही पाकिस्तान है ऐसे हम हैं हमारे तो उनके साथ भी इंसाफ के रास्ते पर रहना तो मैं तो उसमें इतना ही इजाफा करता हूँ कि वो कहते हैं ऐसा करें और ऐसा सब उनके पैरोकार हैं उनको भी कह दें कि अभी खबरदार जब लड़ते थे तो हमने लड़ दिया पाकिस्तान तो मिल गया कहो कि इतना पूरा पूरा पाकिस्तान नहीं मिला है लेकिन मिला तो पाकिस्तान तो इतना तो वो कह सकते हैं वो चीज़ मिली है हम उसको देख सकते हैं कैसी खूबसूरत है लेकिन दूसरे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं सिख पड़े हैं हिंदू पड़े हैं पारसी पढ़े हैं ईसाई पड़े हैं उनका क्या होगा पारसी वो तो आप जानते ही कि वो एक मुठ्ठी भर है, रहे हैं हिंदुस्तान अंग्रेजों ने तो उनकी कीमत कर बहुत बड़े बहुत बड़े सारी दुनिया में सबसे आला दरजे के वो वो, वो, वो उदार दिल के वो हैं जितना वो तो सारी दुनिया में एक लाख से अधिक नहीं है लेकिन जो उन्होंने चैरिटी दी है वो चैरिटी सबसे बड़ी है वो भर जाती है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ लेकिन अंग्रेज़ लोग जिन्होंने उसका देख लिया है तो उनका क्या होगा उनकी अगियारी वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी तो बोलसेना साहेब ने अगर ठीक कहा है तो उसको चलने वाली है ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा अंग्रेज थे वो तो उनकी कदर करते थे लेकिन अभी हिंदू और मुसलमान दोनों होकर पारसियों को, को निकमे हैं वो तो निकमे बन नहीं सकते जो लोग इतने दिल के हैं जो पैसे कमाना जानते हैं और पैसे दे देना भी जानते हैं ऐसे इतने ऐसे दानी बहुत कम पड़े हैं हिंदुस्तान में भले वो शराब पीते हैं बहुत बुरा है मैं तो पारसीों का दोष, उनको सुनाता तो हूँ कि शराब को छोड़ो शराब अगर पीते रहोगे तो मर जाओगे दूसरे कोई आपको मारने वाले नहीं क्योंकि शराब वो तो बड़ा दुश्मन है हमारा तो वो पिए लेकिन तो दूसरे कहाँ नहीं पीते इसलिए मैं पारसी को मार डालूँगा तो मैं कहूंगा, फिर उन्हीं को जना साहेब को ये कहना है कि पारसी हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो कोई भी हो अपना मजहब पर कायम रह सकता है और ऐसा आज से उनको कहना है आज से पंजाबी मुसलमान हैं उनको सिखों के साथ मोहब्बत करना है हिंदू के साथ मोहब्बत करना है ऐसा नहीं कि वो सिख मान लिया कि मारपीट करते हैं हिंदू मारपीट करते हैं तो भी उनको तो बड़े देना है और बताने मारपीट करते हैं तो क्यों मारपीट करते होंगे ऐसा ही ना कि अभी हम तो खुआर हो जाएंगे तो इसलिए चलो मारपीट भी कर लें वो जाहिलियत है मैं तो वो कभी पसंद नहीं कर सकता हूं लेकिन वो पंजाब के मुसलमान क्या करें और या तो सिंध के मुसलमान क्या सिंध के मुसलमान जितने हिंदू हैं उसको मार डालें तो उनको तो ये कहना है कि नहीं वो तो हो गई लड़ाई होती है अभी तो लड़ाई होती लड़ाई में तो हमने चीज पाई अभी आप लोगों को आप लोग बिल्कुल आराम से रह सकते हैं और एक भी हिंदू वहां से निकल जाता है सिंध से तो उनको भाई भाई कहकर वापस लाना है कि तुम क्यों जाते हैं क्यों डरते डरो क्या डरना नहीं चाहिए और मैं तो यूं भी कहता हूँ एक हिंदू पर है तो भी क्यों डरेगा मर जाएगा आखर में दूसरा तो कुछ उसका हो नहीं सकता और कोई उसको मजबूरन तो नहीं इस्लाम में ला सकता है मजबूरन उसको अगर मांस नहीं खाना है तो खिला सकता है मजबूरन एक चीज भी कोई किसी को करा नहीं सकता है। जब तक हम वो मजबूरी हमको करते हैं उसके बश हो जाते हो किस काम के लिए कि जिंदा रहने के लिए और जिंदा कहाँ तक वो तो उसने कहा ना है उसने वो वो एक भजन तो जाते हैं ना कि कहाँ तक जियोगे तो ऐसा ही कहता है ना कि चंद्र रोष तो चंद्र रोष का है आज नहीं तो कल तो मरना ही है उस जी को और अथवा तो इस देह को बचाने के लिए ये सब क्यों झंझट में तो हम नहीं मानते लेकिन वो तो मेरी बात हुई मैं तो आज मुसलमान भाइयों की बात करता हूँ तो मुसलमान भाइयों को ये करना है लेकिन हिंदू क्या करे या तो ये कहो कि बहुमेटे तो पड़े हैं तो वो तो हिंदू बहुमती है इसी बात चलती है तो हिंदू क्या करे तो मैं ये कहूँगा कि तो मुसलमान कुछ करे न करे उसकी मुझको परवाह नहीं लेकिन हिंदू को कम से कम इतना तो नहीं कहना है और न करना है कि वो तो एक नई प्रजा एक प्रजा हो गई और उसमें मुसलमान रह नहीं सकते अगर ऐसा करें तो मैं कहता टाउप कि तब तो पीछे जो जिना साहेब ने कहा है इल्ज़ाम रखा है वो बचे इल्ज़ाम मिट जाता है वो तो सही बात हो जाती है इसलिए आज तो मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ मैंने काफ़ी कह दिया आपको समझने की चीज़ मैंने कह दी कि हम जो बहुमति हिंदुस्तान में हैं वो बहुमति को जागृत होकर अपना काम करना है और बहादुरी से काम करना है उसमें बहादुरी में कोई तलवार की को गुंजाइश है तलवार से, से बहादुरी होती नहीं तब के तो विषय हम एक दूसरों को मारते मारते मर जाएं और हिंदुस्तान खत्म तो तो हो जाएगा आज़ाद तो बना लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान एक दूसरों को साथ पीटे और मरे मेरी उम्मीद है और आप प्रार्थना करें ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूँ कि ऐसे हम कभी ना बनें लेकिन हमारे दिल में तो यही है कि ख्वाह कोई भी हो सब ईश्वर के बंदे हैं पर के बंदे रहते हैं और सबके लिए जगह ही पर तब पीछे में कहता हूँ कोई दिनों का हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होगा तो आज बना है वो निकम्मा हो जाएगा और बड़ी बहादुरी से वो निकम्मा हो जाएगा चलो इसको